ोशो टॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर थर्टी फाइव तत् व्यापवाप्याणीर्बुदिब्य असंभवा निर्मा उच्चा वचम श्रुती च निर्मित पितृव मिश्रोपदेश चेन्ना स्वल्पत् स्मरण करें पूर्व सूत्र का यह संपूर्ण में विश्व भजनीय है भगवान से अभिन्न है क्योंकि सब कुछ उसका ही स्वरूप है भजनी एना द्वितीय मिदम वृषणश्य तत्स्वरूपत्वात यहां जो भी है वही है यहां प्रत्येक वस्तु आराध्य है यहां और मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं है सभी मूर्तियां उसकी हैं यहां और मंदिर खड़े करना व्यर्थ है सारा अस्तित्व उसका मंदिर है मनुष्य आधार्मिक हुआ है इसी भ्रांति के कारण कि उसने मंदिर खड़े किए मस्जिदें बनाई गिरजे बनाए गिरजों मंदिर मस्जिदों ने एक भ्रम पैदा किया कि भगवान मंदिर में भगवान सब जगह है मंदिर के बाहर भी है मंदिर में भी है मंदिर भगवान में है और सारा अस्तित्व भगवान में पूजा का ख्याल उठता है जब तुम मंदिर जाते हो और ये सेष सब कौन है इस से सब को तुम झुकते नहीं इससे सबके आनंद से तुम भरते नहीं फिर मंदिर कितने होंगे ये सारा जीवन वंचित हो गया तुम्हारे मंदिरों के कारण परमात्मा सिकुड़ गया छोटा हो गया तुमने उसकी मूर्तियां बना ली तुमने पवित्र तीर्थ स्थल बना लिए सारा स्थान ही तीर्थ है ये सारा आकाश तीर्थ है सब नदियां गंगाएं और सारी पृथ्वी पवित्र है सब रूपों में वही है इस पूर्व सूत्र का स्मरण करें यह सूत्र अपूर्व है भजनी एना द्वितीय मेदम अब दूसरे और किसका भजन करने जाते हो भजन करने और कहीं जाने की जरूरत कहां है तुम जहां हो आंख खोलो जिस पे आंख पड़ जाए वही भजनी है तुम जहां हो सुनो जो सुनाई पड़ जाए वही ओंकार का नाद है छुओ किसी को जो छूने में आ जाए वह वही है जिसे तुम अछूत कहते हो उसमें भी तुम उसी को छूते हो अस्पर्श में भी उसी का स्पर्श होता है जिसको तुम जड़ कहते हो उसमें भी वही सोया है जिसको तुम चेतन कहते हो उसमें वही जागा है। इस विराट की प्रती जितनी सघन हो जाए उतना शुभ और देखो तुम्हारे मंदिर मस्जिद ने न केवल परमात्मा को सिकोड़कर छोटा कर दिया तुम्हें भी इस के छोटा कर दिया मंदिर जाने वाला हिंदू हो गया मस्जिद जाने वाला मुसलमान हो गया काश हमने परमात्मा को ऐसा देखा होता जैसा सांडिल्य देखते तो कोई हिंदू ना होता कोई मुसलमान ना होता अगर तुम प्रत्येक वस्तु में परमात्मा को देखते तो कैसे हिंदू होते कैसे मुसलमान होते कैसे एक दूसरे की हत्याएं करते धर्म के नाम पर अधर्म फैला मंदिरों मस्जिदों के नाम पर कितना खून बहा परमात्मा को संकीर्ण किया इतना ही नहीं तुम भी संकीर्ण हो गए होना ही था जितना परमात्मा तुम्हारा संकीर्ण होगा उतने ही संकीर्ण तुम हो जाओगे तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे हृदय की खबर देता है तुम्हारा परमात्मा मंदिर में बंद है तो तुम भी किसी कारागृह में बंद हो गए हिंदू हो उस काराग्रह का नाम जैन हो ईसाई हो यहूदी हो इससे फर्क नहीं पड़ता यह काराग्रहों के अलग अलग नाम है लेकिन जिस दिन तुम्हारा परमात्मा मुक्त होकर विचरण करेगा आकाश में सूरज की किरणों में बहेगा चांतारों में झलकेगा लोगों की आंखों में दिखाई पड़ेगा उस दिन तुम्हारी सारी सीमाएं टूट जाएंगी असीम परमात्मा को जो जानेगा पहचानेगा वह स्वयं भी असीम हो जाएगा तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे होने की किमिया है इसलिए परमात्मा की धारणा मत कर लेना वह धारणा साधारण धारणा नहीं है उस पर तुम्हारा सारा भविष्य निर्भर है उस पर तुम्हारा सारा जीवन बदलेगा बनेगा मिटेगा छोटे छोटे घरगुले बना लिए लोगों ने इन पक्षियों की आवाज में वही है सुनो वृक्षों की हरियाली में वही है आंख साफ करो और देखो तुम्हारी पत्नी में तुम्हारे पति में तुम्हारे बेटे में तुम्हारे पिता में वही है फिर से तलाशो, अगर नहीं मिला है तो कहीं तलाश में भूल हो गई है तुमने पत्नी को पत्नी मान लिया उसी में भूल हो गई पत्नी मान लिया अब तो तुम सोच ही कैसे सत्य हो कि उसमें परमात्मा हो सकता है और तुम सोचोगे भी तो पत्नी राजी ना होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं ये तुम क्या कर रहे है? मेरे पास एक सज्जन आते थे थोड़े झक की स्वभाव के थे ऐसे एक दिन चर्चा चल रही थी और मैंने सांडल्य का यह सूत्र उल्लेख किया और मैंने कहा कि सभी परमात्मा पति में भी वही पत्नी में भी वही वो कुछ भाव में आ गए झक्की थोड़े थे भाव में आ गए घर जाके एकदम साष्टांग दंवत उन्होंने झुक के पत्नी के चरण छू ली पत्नी ने तो चीख मार दी कि पागल हो गए घर के लोग इकट्ठे हो गए पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए कि तुम्हें हो क्या गया और वो खूब हंसे उन्हें आनंद बहुत आया और लोगों का यह पागलपन देख के उन्हें और भी बहुत हंसी आई उन्होंने कहा इसमें भूल क्या है सारे शास्त्र यही कहते हैं कि सब में परमात्मा तो मेरी पत्नी में नहीं लोगों का वो शास्त्र ठीक कहते मगर यह व्यवहारिक नहीं और शास्त्रों को बीच में मत लाओ तुम ग्रस्त आदमी हो तुम कहां की इन ऊंची बातों में पढ़ गए मगर वो माने नहीं दूसरे दिन उन्हें मेरे पास लाया गया और लोगों ने कहा आप समझाइए इनको मैंने कहा इनको समझ आ गई है नहीं उन्होंने कहा उनकी पत्नी रोने लगी मेरे पैर पकड़ के कि आप किसी तरह इनको समझाए मेरे पैर ना पढ़े और सबके पड़े मैं इनकी पत्नी हूं हमने एक धारणा मान ली है किसी को तुम पत्नी बना लिए हो किसी को पति बना लिए हो जरा कुरेदो जरा राख के भीतर प्रवेश करो और तुम अंगारा पाओगे उसी का जलता हुआ उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं तुम्हारे बेटे में वह तुम्हारे घर मेहमान हुआ है तुम्हारी बेटी में फिर तुम्हारे घर आया है अतिथि है तुम्हारा लेकिन तुमने मान लिया कि मेरा बेटा है बस वही भूल हो गई अब परमात्मा दिखना मुश्किल हो जाता है इसलिए ज्ञानियों ने कहा मेरे तेरे को गिरा दो क्योंकि मेरे तेरे के गिरते ही जो पीछे छिपा है वो प्रकट हो जाएगा मेरे तेरे की राख ने उसके अंगार को बहुत बुरी तरह ढक लिया है जरा सोचो मेरा तेरा हटने दो मेरे तेरे को छोड़कर देखो मेरे तेरे के वस्त्र अलग कर दो नग्न सत्य को देखो फिर कौन पत्नी है कौन पति है कौन बेटा है कौन मां है एक का ही खेल है सांदिल्य कहते हैं वह संपूर्ण में छाया हुआ है भगवान सब में इसलिए विश्व भजनी है भजन करो विश्व का अब विश्व का भजन क्या करना होगा तुम जहां तल्लीन हो जाओगे वहीं भजन हो जाएगा आई हवा गिरने लगे वृक्षों से पत्ते सरसराती हवा बह गई वृक्षों से तुम मग्न होकर उसे सुन लेना और तुम पाओगे वह आया उसके पदचाप सुनाई पड़े उसने वृक्षों से ही पुराने पत्ते नहीं गिरा दिए तुम्हारे पुराने पत्ते भी गिरा दिए वह तुम्हें भी झकझोर गया निखार गया साफ कर गया तुम्हारी धूल झाड़ गया तुम्हें निर्मल कर गए मेघ घिरे आकस में देखना उसे कितने रूपों में घिरता है कितने रूपों में तुम्हारी प्यास को तृप्त करता है यह भजन इसलिए मैं कहता हूं यह सूत्र बड़ा अद्भुत है ऐसी भजन की परिभाषा किसी ने भी नहीं की जैसी सांडिल ने की है और सब भजन छोटे पड़ जाते कोई बैठा राम राम राम राम, राम जप रहा है और राम चारों तरफ खड़े और तुम राम राम राम राम जप रहे हो अगर राम भी आ जाए खुद राम सामने आके खड़े हो जाए तो तुम उनसे कहोगे बाधा ना दो अभी मैं राम राम जप रहा हूं अभी आगे जाओ राम आए ही हुए लेकिन हमने एक आकार में सीमा बना ली हमने पकड़ लिया है कि धनुर्धारी राम तो जब तुम्हारे सामने एक छोटा बच्चा किलकारी करता आ जाता तो तुम नहीं पहचान पाते किलकारी करते राम तुम्हारे ख्याल में नहीं जब एक पक्षी तुम्हारे सामने से उड़ जाता है तो तुम्हें ख्याल नहीं आता क्योंकि पक्षी धनुधारी नहीं होता न मोर मुकुट बांधता है लेकिन पक्षियों को बांसुरी की जरूरत क्या है उनके कंठ उनकी बांसुरी और उनके कंठ परमात्मा को समर्पित और वृक्षों को मोर मुकुट बांधने की जरूरत क्या है उनके फूल उनके मोर मुकुट कीमती से कीमती ताज फीके एक छोटे से फूल के सामने तुम जरा फिर से देखना शुरू करो तुमने अब तक जो सीख लिया है उसे अन सीखा करो और तुम फिर से तलाश शुरू करो आबास से शुरू करनी पड़ेगी खोज भगवान से अभिन्न है यह विश्व सब कुछ उसका स्वरूप है तत स्वरूपत तत्स्वरूपत्त इसी सूत्र को और आगे आज के सूत्रों में सांदिल ने बढ़ाया है पहला सूत्र छक्ति माया जड़ सामान्यत। भागवत शक्ति का नाम ही माया है वह चैतन्य शून्य होने पर जड़बद्ध बार बार तुमसे कहा गया है माया असत्य माया से छूटो माया से मुक्त हो माया पाप है माया बंधन है माया ही आवागमन है जितनी गालियां दी जा सकती थी माया को दी गईं सुनो सांडल्य क्या कहते हैं सांडल्य कहते हैं भगवत शक्ति का नाम ही माया है वह झूठ नहीं वह झूठ कैसे हो सकती है भगवान की ऊर्जा का नाम माया है भगवान से जो निष्पन्न हो रही है वह असत्य नहीं हो सकती हमारे शब्द में तो माया का अर्थ ही झूठ हो गया है असत्य मिथ्या जो नहीं है और दिखाई पड़ता है माया को हम सोचने ही लगे भ्रम का पर्यायवाची। इतनी बार हमें समझाया गया है कि माया माया माया झूठ है ये संसार सब माया है कुछ भी माया नहीं सांडिल का क्रांतिकारी उद्घोष सुनो वे कहते माया परमात्मा की ऊर्जा है उसकी शक्ति है इसलिए परमात्मा से उद्भूत है असत्य तो कैसे हो सकती है और यह बात समझ में पड़ती सीधी साफ है यह सारा जगत असत्य है लाख संक्राचारी समझाएं कि सारा जगत असत्य है। संक्राचारी को भी मान के यही जीना पड़ता है कि जगत सत्य है। एक सूद्र ने उनको छू लिया था काशी में तो चौंक के खड़े हो गए थे और चिल्ला के कहा था कि तुझे समझ नहीं मैं स्नान करके गंगा से आ रहा हूं और तूने मुझे छू लिया अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा उस शूद्र ने पता है क्या शंकर को कहा उस सुबह बड़ी अद्भुत वार्ता हुई एक अज्ञानी ने ज्ञानी को चेताया अज्ञानी अज्ञानी नहीं था और ज्ञानी ज्ञानी नहीं था तब तक उस सूत्र ने कहा ये तो बड़ी ऊंची बात कह दी तुम तो कहते हो सब माया है तो मैं सत्य हूं और अगर माया तुम्हें छू गई तो अपवित्र कैसे हो जाओगे झूठ छू गया तो अपवित्र कैसे हो जाओगे किस गंगा में नहा के आ रहे हो सब तो माया है झूठी गंगा में नहा के आ रहे हो और अब फिर उसमें नहाने जाना चाहते हो फिर कौन सी चीज तुम्हें छू गई मेरी देह ने तुम्हें छुआ है कि मेरी आत्मा ने देह तो तुम कहते हो झूठ है असत्य तो असत्य तो कैसे छुएगा फिर मेरी देह हो कि तुम्हारी दोनों असत्य दो असत्यों तो ने एक दूसरे को छी तो कौन पवित्र हो जाएगा कौन अपवित्र हो जाएगा असत्य तो असत्य होते हैं क्या पवित्र क्या अपवित्र तुम कहते हो आत्मा सत्य है आत्मा ब्रह्म है तो मेरे ब्रह्म ने अगर तुम्हारे ब्रह्म को छुआ तो इसमें कौन सा पवित्र अपवित्र हो? होने वाला है ब्रह्म तो ब्रह्म है ब्रह्म तो सदा पवित्र है कहते हैं शंकर झुक गए थे लास से सिर झुका लिया था और कहा धन्यवाद कि मुझे चेताया मैं दर्शन शास्त्र में ही उलझा हुआ बात तो ठीक शब्दों के जाल घेर लेते लोगों ने तोतों की तरह सीख लिया है कि संसार माया है इसमें क्या पड़े हो लेकिन संसार माया है ये वृक्ष झूठ है ये लोग झूठ है ये जो दिखाई पड़ रहा है सारा विस्तार ये झूठ है ये झूठ तो नहीं ये हो सकता है कि तुम्हारी इसके संबंध में धारणाएं गलत है मगर इससे यह झूठ नहीं रस्सी पड़ी तुमने सांप समझ लिया शंकर ने इसका उल्लेख बार बार किया है कि रस्सी पड़ी और तुमने सांप समझ लिया बस ऐसा ही यह संसार लेकिन रस्सी तो सच है ना सांप की समझ तुम्हारी है सांप नहीं है वहां ठीक मगर समझ झूठ हुई रस्सी तो झूठ नहीं हुई रस्सी तो वहां है ही उस रस्सी पर ही तुमने अपने झूठ को आरोपित कर दिया है। तुमने अपनी पत्नी को मान लिया कि मेरी पत्नी है यह झूठ होगा लेकिन पत्नी में जो परमात्मा पड़ा है जो उसकी किरण उतरी वह तो झूठ नहीं रस्सी तो है ना तुमने जिसको पत्नी मान लिया है वह तो है ना तुम्हारा पत्नी मानना झूठ होगा तुमने जिस जमीन के टुकड़े को मान लिया है मेरा वो टुकड़ा झूठ नहीं है तुम्हारा मेरा मानना झूठ है क्योंकि तुम नहीं थे तब भी टुकड़ा था तुम नहीं होगे तब भी टुकड़ा रहेगा तुम्हारा क्या है तुम क्या ले आए और क्या ले जाओगे सब यही था सब यही रह जाएगा तुम आए और तुम चले जाओगे मेरा है ये मान लेना झूठ था लेकिन जमीन का टुकड़ा तो झूठ नहीं है। वह तो सत्य है संसार सत्य है संसार के संबंध में हम जो ओछी धारणाएं बना लेते हैं वे झूठ है जिस दिन हमारी धारणाएं गिर जाती हैं और हम निर्धारणा होकर जगत को देखते हैं उस दिन ब्रह्म का दर्शन हो जाता है ब्रह्म ही है हमारी धारणाओं के कारण हमें कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा है सांप तुमने देख लिया है सांप वहां है नहीं मगर रस्सी है शंकर ने अपने उदाहरण में रस्सी है इसकी बात ही नहीं की सांप नहीं है इसकी चर्चा को इतना फैलाया कि किसी ने पूछे नहीं कि रस्सी का क्या हुआ रस्सी सत्य है संदल ज्यादा व्यवहारिक बात कह रहे हैं ज्यादा तर्कयुक्त ज्यादा सीधी साफ तथ्यगत कि यह सारा विस्तार उस परमात्मा की ऊर्जा का विस्तार है। माया उसकी छाया है माया ऐसा समझे हम कि माया और ब्रह्म का जोड़ा है इसलिए भक्तों ने राधा और कृष्ण का जोड़ा बनाया है सीता और राम का जोड़ा बनाया है ये जोड़े प्रतीक हैं भक्तों को महावीर अकेले खड़े अधूरे मालूम पड़ते कुछ कमी है ब्रह्म तो जरूर है लेकिन माया कहां है ऊर्जा कहां है शिव तो हैं, लेकिन शक्ति कहां है ये आकस्मिक नहीं है कि भक्तों ने जोड़े पूजे भक्तों ने भगवान को जोड़े में पूजा है वो प्रतीक है जोड़ा पुरुष और नारी ऐसे ब्रह्म और माया सीता झूठ है जितने सच राम है उतनी ही सीता सच है और इस बात को बहुत प्रगाढ़ता से घोषणा करने के लिए भक्तों ने क्या किया देखते हो सीता को पहले रखा सीता राम राधा कृष्ण इस बात को प्रगाढ़ता से प्रकट करने के लिए कि माया न केवल सत्य है बल्कि ब्रह्म के भी आगे क्योंकि पहले तो उसकी ऊर्जा का अनुभव होता है पहले तो संसार का अनुभव होता है फिर ब्रह्म का अनुभव होता है इसलिए राधा पहले कृष्ण पीछे राधा में ही कहीं कृष्ण छिपे राधा के पीछे ही कहीं छिपे राधा के ही खोज में तुम निकल जाओगे तो कृष्ण को एक दिन पालोगे राधा कृष्ण की परिधि वो देखा ना रास का चित्र देखा कृष्ण बीच में है और गोपियां चारों तरफ नाच रही ये सारा अस्तित्व कृष्ण या जो भी नाम तुम देना पसंद करो ब्रह्म के केंद्र पर नाच रहा है यह सारा जगत एक नृत्य है चांद नाच रहे तारे नाच रहे सूरज नाच रहे पृथ्वी नाच रही वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य सारा जीवन सारा अस्तित्व नाच में मग्न ये रास लीला है बीच में कहीं केंद्र पर जो खड़ा है जिसके सहारे यह सब समझा है यह सारा रास उजड़ जाएगा कृष्ण न हो तो सारा रास उजड़ जाएगा लेकिन गोपियां ना हो तो भी रास उजड़ जाएगा ये दोनों अनिवार्य है ये दोनों इतने अनिवार्य हैं कि दोनों को अलग अलग करके देखने में ही भ्रांति हो जाती हम दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू समझे और ये सब जगह सत्य है तुम हो तो तुम्हारी देह है और देह के भीतर तुम्हारी चेतना देह परिधि पर है राधा पहले इसलिए स्त्री को हमने प्रकृति कहा है परमात्मा को पुरुष कहा है स्त्री को प्रकृति कहा है तुम्हारी देह तुम्हारे चारों तरफ नाच रही और तुम्हारे देह के केंद्र पर कहीं विराजमान है ब्रह्म लेकिन तुमने कहीं आत्मा देखी देह के बिना आत्मा खो जाती और आत्मा के बिना देह बिखर जाती ये रास दोनों साथ होते हैं तो चलता है दोनों जुड़े होते हैं तो चलता है दोनों के आलिंगन में चलता है दोनों की ऊर्जा चाहिए और यह ऊर्जा का सत्य जीवन के सब पहलुओं पर सत्य तुम पूछो वैज्ञानिक से वो कहेगा विद्युत तभी हो सकती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ हूं नहीं तो बिजली खो जाएगी वही शिव शक्ति वही राधा कृष्ण विज्ञान की भाषा में वो पॉजिटिव नेगेटिव जरा सोचो पृथ्वी पर पुरुष ही पुरुष हो स्त्रियां ना हो कितनी देर पृथ्वी बचेगी असंभव है या स्त्रियां ही स्त्रियां हो और पुरुष ना हो तो कितनी देर बचेगी इससे एक बात साफ होती कि है कि स्त्री और पुरुष दो हैं ऐसा मानने में ही कहीं भ्रांति हो रही किसी एक ही वर्तुल के दो हिस्से चीनियों के पास ठीक प्रतीक है इन यांग किसी एक ही वर्तुल के दो हिस्से या हमारे पास जो मूर्ति है अर्धनारीश्वर की वो ठीक प्रतीक है देखिए शिव की मूर्ति जिसमें शिव आधे स्त्री हैं आधे पुरुष वो अस्तित्व की सूचना है वो खबर है इस बात की कि अस्तित्व आधा स्त्रण है आधा पुरुष आधी प्रकृति आधा परमात्मा और दोनों से मिलके एक निर्मित हो रहा है दोनों का जहां मिलन है वही अद्वैत है भागवत शक्ति का नाम ही माया है वह चेतन सुन होने पर जड़वर है। इसे हम ऐसा समझें जैसे तुम ठंडा और गर्म को समझते हो सापेक्ष रिलेटिविटी की बात है किसी चीज को गर्म कहें या ठंडा यह सापेक्ष पर निर्भर है कभी एक छोटा सा प्रयोग करो एक हाथ को बर्फ पर रख लो एक हाथ को सिगड़ी पर आंच दे दो और फिर दोनों हाथों को सामने रखी बाल्टी में भरे पानी में डुबा दो और तुमसे कोई पूछे कि पानी गर्म है कि ठंडा तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे एक हाथ कहेगा ठंडा और एक हाथ कहेगा गर्म सापेक्ष है जिस हाथ को तुमने अंगीठी पर गर्म कर लिया है वह कहेगा पानी ठंडा उसकी तुलना में पानी ठंडा है हाथ गर्म और जो हाथ तुमने बर्फ पे ठंडा कर लिया है उसको तुम पानी में डालोगे उसको पानी कुनकुना मालूम पड़ेगा क्योंकि हाथ ठंडा हो गया उसकी तुलना में पानी कुनकोना ना पानी फिर क्या है ठंडा है या गर्म है पानी दोनों है तुम कहां से देखते हो वैसा दिखाई पड़ जाता है तुम अगर बेहोशी से देखोगे तो माया दिखाई पड़ती होश से देखोगे तो ब्रह्म दिखाई पड़ता है बस तुम्हारे देखने के ढंग पर सब निर्भर करता है जिन्होंने जाग कर देखा उनको ब्रह्म दिखाई पड़ा भजनी द्वितीय मिदम कृतनश तत्स्वरूप उस एक का ही सब विस्तार है जिन्होंने जागकर देखा जिन्होंने सोकर देखा उन्हें वो एक नहीं दिखाई पड़ा कृष्ण नहीं दिखाई पड़ा गोपियां नाचती हुई दिखाई पड़ती उन्हें संसार दिखाई पड़ता है इसको ऐसा समझो कि चट्टान है और मनुष्य उदाहरण के लिए चट्टान को तुम जड़ कहते हो क्यों मनुष्य को तुम चेतन कहते हो क्यों भेद केवल मात्रा का है वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वो कहते हैं चट्टान को भी कुछ कुछ अनुभव होते हैं संवेदना होती है वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वो कहते हैं वृक्षों को भी संवेदना होती है अनुभव होता है चेतना वहां भी है लेकिन कुछ धूमिल है कुछ सोई हुई है ऐसा समझो तुम रात सो गए हो एक मच्छर काटता है तो ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता बड़ा धुंधला धुंधला पता चलता है नींद में ही तुम हाथ से मच्छर को हटा देते हो सैस सुबह तुम से पूछा जाए तो तुम याद भी ना कर सको कि रात मच्छर ने काटा लेकिन तुमने मच्छर हटाया था रात एक कीड़ा तुम्हारे पैर पे चढ़ रहा है पैर झटक देते हो तुम्हें पता भी नहीं लेकिन कुछ तो पता हो ही रहा होगा तुम नींद में हो इसलिए बोध साफ नहीं है साफ सुथरा नहीं है नींद से भरा हुआ है सांडिल्य कहते हैं परमात्मा में प्रकृति में इतना ही फर्क है प्रकृति सोया हुआ परमात्मा है और परमात्मा जागी हुई प्रकृति बस भेद जागने और सोने का है चेतना धूमिल होती जाती तो जड़ और चेतना प्रगाढ़ होती जाती उज्ज्वल होती जाती है तो चैतन्य चैतन्य का आखिरी शिखर परमात्मा है और चैतन्य की आखिरी मूर्छा पदार्थ है मगर दोनों अलग अलग नहीं दोनों एक ही है एक ही तारतम्य चट्टान सोई हुई चेतना है आदमी जाग गई चट्टान है पूरा नहीं जाग गया है अधूरा अधूरा जागा है। क्योंकि जब कोई बुद्ध पुरुष होता है तो हमसे बहुत जागा हुआ उसके सामने हम चट्टान जैसे हो जाते हैं इसलिए बुद्धों को भगवान कहा है सिर्फ इसी प्रतीक के अर्थ में कि वहां चेतना पूरी हो गई है बुद्ध को भगवान कहने का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने दुनिया बनाई इतना ही अर्थ होता है कि भगवत्ता का जो लक्षण है चैतन्य वो उनमें पूरा हो गया है वे पूरी तरह जाग गए उनका अंतस्तल रोशन हो गया है अब वहां कोई भी अंधेरे का टुकड़ा नहीं बचा है जरा सा भी द्वीप अंधेरे का नहीं बचा है कोई कोना कातर अंधेरे से भरा हुआ नहीं रोशनी पूरी तरह व्याप्त हो गई सब रोशन हो गया इसलिए बुद्ध को महावीर को भगवान कहा है इसलिए नहीं उन्होंने दुनिया बनाई सिर्फ इसीलिए कि भगवत्ता का जो परम लक्षण है चैतन्य वो उनमें प्रकट हुआ है उसका प्राकट्य हुआ है सांडिल के हिसाब से चैतन्य और जड़ सापेक्ष चैतन्य शून्य होने पर जड़ता रह जाती और जड़ता के खो जाने पर चैतन्य का आविर्भाव हो जाता है इसे इस भांति देखोगे तो फिर संसार से विरोध छूट जाएगा तब संसार से भागने की भी कोई जरूरत नहीं जागने की जरूरत है भागने की जरूरत नहीं भागने से कैसे जागोगे संसार का उपयोग कर लेने की जरूरत है यहीं कहीं घूंघट में छिपा परमात्मा खड़ा है घूंघट उठाओ भाग के कहां जाते हो पहाड़ पर जाके बैठ जाओगे वहां क्या करोगे वहां भी घूंघट उठाना पड़ेगा वहां चट्टानों का घूंघट उठाना पड़ेगा जो कि ज्यादा कठिन है क्योंकि चट्टानों में परमात्मा बहुत गहरा सोया हुआ है यहां पत्नी में काफी जागा हुआ था बेटे में काफी जागा हुआ था पति में काफी जागा हुआ था यहां तुमसे घूंघट ना उठ सका तुम चट्टानों पर घूंघट उठा पाओगे तुम चट्टानों में देख पाओगे परमात्मा को लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि चट्टानों में लोग आसानी से देख लेते मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ये बहुत आसान है चट्टान में देख लेना आदमी में देखना बहुत कठिन है क्यों क्योंकि चट्टान में तुम अकेले ही होते हो अपनी कल्पना का फैलाव कर सकते हो चट्टान कुछ बाधा नहीं डालती तुम कहते हो हे चट्टान तू ब्रह्मस्वरूप है चट्टान नहीं कहती मैं नहीं चट्टान कहती तुम्हारी मर्जी चट्टान कुछ बोलती ही नहीं तुम्हें जो मर्जी हो तुम मान लो चट्टान को तुम्हारी चिंता नहीं लेकिन इधर पत्नी से तुम कहते हो तो वो जवाब देती झगड़ा खड़ा हो जाता विवाद खड़ा हो जाता हर छोटी बात में विवाद हो जाता तुम अपने बेटे से कुछ कहते हो वो खता नहीं करेंगे या ये हमें जसता नहीं ये बात ठीक नहीं यहां संसार में तुम्हारी अड़चन क्या है तुम्हारी अड़चन यह है कि तुम अपनी कल्पना करने को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं मालूम होते बस इतनी ही अड़चन है तुम जो कल्पना करते हो दूसरे लोग उसको तोड़ दे देते, तोड़ देते उसे खंडित कर देते जंगल में तुम अकेले बैठ जाते हो गुफा में जाकर वहां तुम्हारी कल्पना को खंडित करने वाला कोई नहीं होता तुम जो कल्पना करो तुम कहो कृष्ण कन्हैया खड़े तो कृष्ण कन्हैया खड़े कर लो तुम्हारी कल्पना है तुम जो बात करना चाहो कर लो फिर अगर ज्यादा दिन रह गए पहाड़ पर तो धीरे धीरे तुम ही बात नहीं करते तुम ही कृष्ण का निन्या की तरफ से जवाब भी देने लगते फिर पागलपन पूरा हो गया फिर विक्षिप्तता पूरी हो गई यही तो पागल का लक्षण है अब वो अपनी तरफ से भी बोल लेता है उस तरफ से भी बोल लेता है वैज्ञानिक कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि अगर एक व्यक्ति को तीन सप्ताह तक एकांत में रखा जाए तो वो अपने से ही बात करना शुरू कर देता है और अगर तीन महीने तक रखा जाए तो विक्षिप्त हो जाता है तो तुम्हारे साधु सन्यासी जो पहाड़ों पर भाग गए थे वो कर क्या रहे थे मनोविज्ञान की सारी शोध यह कहती है कि वो विक्षिप्त हो रहे थे अपने सपने फैला रहे थे अपने सपनों में रस ले रहे थे कोई सपने तोड़ने वाला नहीं था जो मानना था मान लेते थे मान के जी लेते थे और अगर तुमने बहुत देर तक कोई बात मानी तो वह सच हो जाती बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को कि अगर तुम्हारी समाधि में मैं तुम्हें दिखाई पड़ूं तो समझना कि अभी समाधि पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं फिर तुम्हारी कल्पना ही रहूंगा जेन फकीर कहते हैं कि जब तक कृष्ण बुद्ध महावीर कोई भी दिखाई पड़े तब तक समझना कि अभी संसार जारी है जब कोई भी दिखाई ना पड़े हो परम शून्य हो जाए जब कोई विचार ना रह जाए तभी जानना कि तुम घर आ गए हो नहीं तो सोचना भटकाव कायम है इसी भटकाओ के लिए लोग जंगल भाग जाते हैं, जंगल में सुविधा है कल्पना में उतरने की और कल्पना को मजबूत करने की संसार में सुविधा नहीं संसार में जगह जगह लोग तुम्हारी कल्पनाओं को तोड़ देते तुम तो मान रहे थे कि आदमी चले सांडिल का सूत्र पढ़ लिया सुबह सुबह कि सब में भगवान है। और कोई ने तुम्हारा जेब काट लिया अब इसमें कैसे भगवान देखो चले तो थे सुबह से यही मान के कि भगवान ही देखेंगे और एक आदमी तुम्हें गालियां देने लगा इसमें कैसे भगवान देखो भूल गए सांडिल एक क्षण में भूल जाएंगे जब कोई जेब काट लेगा तुम कहोगे फिर पीछे देखेंगे सांडिल्य को पहले इस आदमी को देखे मैंने सुना है एक ईसाई पादरी को एक आदमी ने चांटा मार दिया उस पादरी ने बाइबल में पढ़ा था पढ़ा ही नहीं था रोज लोगों को भी पढ़ाता था कि जब तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा करे तो दूसरा उसके सामने कर देना दिल तो हुआ कि इसका सिर तोड़ दो मगर अब गांव में प्रतिष्ठा थी मजबूरी में उसने दूसरा गाल उसके सामने कर दिया वो आदमी भी खूब था आदमी ने भी सोचा यह भी ठीक है यह मौका भी क्यों चूको उसने दूसरे गाल पर और एक जोर का चांटा जड़ दिया पुरोहित ने सोचा था कि अब दूसरे गाल पे ये चांटा नहीं मारेगा इतनी भलमनसाह तो करेगा लेकिन आदमी जैसे आदमी होते हैं वो भी था उसने दूसरे पे भी और जोर से लगा दिया उसने कहा मौका अच्छा है अपने आप तो मौका दे रहा हूं मैं क्यों छोड़ू वो प्रसन्न नहीं हो रहा था दूसरा चांटा मार के वह रोहित उसके ऊपर झपटा उसकी गर्दन दबाने लगा उसने कहा भाई ये क्या करते हो उसने कहा कि बाइबल में इतने ही लिखा है कि एक गाल पे कोई छाटा मारे दूसरा कर देना उसके आगे फिर हम स्वतंत्र इसके आगे बाइबल में कोई निर्देश नहीं और ऐसा नहीं कि जीसस के सामने ऐसे सवाल नहीं उठे थे एक शिष्य ने पूछा जीसस ने कहा कि कोई तुम्हें चोट करे अपमान करे क्रोध करे निंदा करे क्षमा कर देना से से ने पूछा कितनी बार स्वाभाविक क्योंकि आखिर एक सीमा होनी चाहिए ने कहा सात बार, ठीक है मगर उसने इस ढंग से कहा ठीक है कि जीसस को लगा कि वो आठवीं बार सातों का इकट्ठा बदला ले लेगा उसने जिस ढंग से कहा अच्छा ठीक देख लेंगे कोई बात नहीं सात बार का मामला है ना तो जीसस ने बदलाव कहा कि नहीं सतहत्तर बार लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सतहत्तर बार के बाद भी तो अठहत्तर बार आएगा शास्त्र काम नहीं पड़ेंगे जब तक कि तुम्हारी अपनी अंत प्रज्ञा ना जगी हो सांडिल्य काम नहीं पड़ेंगे जीसस काम नहीं पड़ेंगे मैं काम नहीं पढूंगा, जब तक कि तुम्हारी अंत प्रज्ञा जागृत ना हो जब तक कि तुम्हारे भीतर से ही सूत्र का आविर्भाव ना हो तब तक कोई काम नहीं पड़ेगा तब तक छोटी मोटी चीजें तोड़ देंगी जरा सी बात सब खराब कर देगी जरा जरा सी तो बातें ही है जीवन में बड़ी बड़ी बातें कहां हैं कहा है? तुम घर आए दिन भर के थके बाधे और पत्नी ने चाय की प्याली इस ढंग से रखी कि बस सब सांडिल इत्यादि भूल गए कुछ किया नहीं उसने सिर्फ प्याली इस ढंग से रखी इस बेरुखी से रखी और जब तुमने चाय चखी तो वो ठंडी अब तुम उस वक्त याद ना कर सकोगे कि, कि पत्नी में परमात्मा है। उस वक्त सब भूल जाओगे इस लोग भागे इससे भागे क्योंकि यहां प्रतिपल तुम्हारे सूत्रों की परीक्षा हो रही अग्नि परीक्षा हो रही तुम्हारे सिद्धांतों की यहां प्रतिपल परीक्षा है ऐसा नहीं कि कभी साल में एक आध बार परीक्षा होती रोज हो रही प्रतिपल हो रही उठते बैठते सोते जागते परीक्षा चल रही इस परीक्षा से लोग भागें मैं उनको कमजोर कहता हूं उनको मैं भगोड़ा कहता हूं संसार से भागना नहीं है न संसार को माया कह के गाली देनी संसार परमात्मा की ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा का ये जो विस्तार है इसी में तलाशू इसी में तलाशते तलाशते मिला है और मिलेगा क्योंकि इसी में है और यहां पालोगे तो हिमालय पे भी पा सकते हो अगर यहां नहीं पाया तो हिमालय पर भी नहीं पा सकोगे फिर हिमालय पर इतना ही होगा कि तुम कल्पना कर लोगे कल्पना में कोई बाधा देने वाला नहीं होगा कल्पना में तुम मुक्त भाव से बहते रहोगे कल्पना करते करते तुम विक्षिप्त हो जाओगे कल्पना से कोई सत्य को उपलब्ध नहीं होता कल्पना छोड़ के आदमी सत्य को उपलब्ध होता है सारी कल्पनाओं का विसर्जन करने से सत्य को उपलब्ध होता है संसार नहीं छोड़ना है कल्पना छोड़नी बड़ा मजा है लेकिन लोग संसार छोड़ते हैं कल्पना नहीं छोड़ते मेरा तेरा छोड़ना है पत्नी नहीं छोड़नी पति नहीं छोड़ना बच्चे नहीं छोड़ना मेरा तेरा छोड़ना है किसी के प्रति पत्नी भाव पति भाव छोड़ना है परमात्मा भाव का उदय होने देना है इससे सुंदर अवसर और कहीं नहीं हो सकता है जैसा जगत में माया में ही परमात्मा छिपा है भागवत शक्ति का नाम माया है इसलिए सांडल ने कहा भजनी इसका सेवन करो इसका भजन करो इस ऊर्जा को पियो इस ऊर्जा को पचाओ इस ऊर्जा से संबंध जोड़ो सेतु बनाओ इस ऊर्जा में और तुम्हारे बीच विरोध ना रह जाए संगति बिठाओ इस ऊर्जा के साथ नाचो और गाओ इसको उन्होंने भजन कहा है बड़ी अनूठी परिभाषा की भजन की इस ऊर्जा के साथ तल्लीन होने का नाम भजन है इधर वृक्ष नाच रहा है हवाओं में हवाएं आई हैं और वृक्ष को एक नर्तकी बना दिया है तुम भी नाचो वृक्ष के साथ दोनों का नाच कहीं एक तल पर जुड़ जाएगा एक ऐसी घड़ी आती जब तुम्हारे और वृक्ष के बीच नाच इतना एक आत्म हो जाएगा ऐसा अनन्य भाव पैदा हो जाएगा कि तुम भूल ही जाओगे कौन वृक्ष कौन तुम हो तब तुम्हें पहली दफा घूंघट उठेगा वृक्ष में तुम्हें परमात्मा छिपा छे, हुआ दिखाई पड़ेगा और यह कहीं भी घट सकता है तुम अपनी हर जीवन दशा में इस भजन को खोज ले सकते हो सेवन की कला आनी चाहिए भोगने की कला आनी चाहिए लोग भोग से भागते हैं सांडल कहते हैं भोग की कला सीखो ठीक से भोगो जिन्होंने ठीक से भोगा है उन्होंने परमात्मा को यहीं पा लिया है और जो ठीक से भोग ही नहीं सकते वो ठीक से त्यागेंगे क्या खाक जो भोग भी ना सके जो भोग में भी हार गए वो त्याग में कैसे जीतेंगे त्याग तो भोग के आगे की कला है सच पूछो तो त्याग भोग के ही अनुभव से पैदा होता है तेन तक भूंजी था उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा, जिन्होंने इतना भोगा कि भोग में ही त्याग फलित हो गया जरा जटिल सूत्र है और तुम्हारे ऊपर जो सिद्धांतों के हजारों हजारों पर्दे पड़े हैं उनके कारण और कठिन हो गया है समझना अगर किसी ने ठीक से भोगना सीख लिया तो उसी भोगने में त्याग छिपा है जैसे माया में ब्रह्म छिपा है वैसे भोग में त्याग छिपा है वैसे वाह में आंतरिक छिपा है वैसे लहर में सागर छिपा है वैसे सतह में गहराई छिपी है ये सब जुड़े हैं सेवन करो अनेक अनेक रूपों में परमात्मा का सेवन करो सुबह तुम जाते हो तुम कहते हो वायु सेवन को जा रहे हैं। सांडिल कहेंगे कि वायु सेवन जरूर करो लेकिन याद रखो कि वायु में वही है उसको भगवान का सेवन होने दो ये कहो कि वायु के रूप में भगवान का सेवन करने जा रहे हैं कहो ही मत ऐसा जानो भी ऐसा जियो भी जब तुम्हारे नासापुट सुबह की ताजी हवाओं को भरे तो ऐसा ही अनुभव करो परमात्मा को तुम पी रहे हो नासापुटों से वायु में छिपा है प्राण प्राण तत्व, वायु में छिपी है संजीवनी वायु के बिना तुम जरा देर भी ना जी सकोगे इसलिए समस्त भाषाओं में वायु के जो नाम है अलग अलग वो सोचने जैसे योगी उसको कहते हैं प्राणायाम प्राण का आगमन हिब्रू में उसके लिए जो नाम है उसका अर्थ होता है आत्मा अंग्रेजी में तुम देखते हो भीतर जब हम वायु को ले जाते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेशन वो स्पिरिट से बना है शब्द प्राण को भीतर ले जा रहे हैं उससे हम पुनर्जीवित हो रहे हैं उससे फिर जीवन में लौ आ रही फिर दिए में तेल पड़ रहा है आदमी भी एक ज्योति है वैज्ञानिक से पूछो तो वैज्ञानिक कहता है ज्योति नहीं जलेगी अगर वायु ना हो ज्योति वायु रिक्त स्थान में नहीं जल सकती तुम प्रयोग करके देखो एक मोमबत्ती के ऊपर कांच का एक बर्तन ढांक दो बस थोड़ी देर मोमबत्ती चलेगी जितनी देर भीतर की वायु जलने के लिए उपलब्ध रहेगी जैसे ही भीतर की वायु खत्म हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी जीवन को भी प्रतिपल वायु की जरूरत है बिना भोजन के आदमी तीन महीने तक रह सकता है बिना पानी के कुछ दिन रह सकता है लेकिन बिना श्वास के कुछ सेकंड या कुछ मिनट और जितनी देर बिना श्वास के रहता है उतनी देर भी उसके भीतर की जो श्वास है वो काम देती इसलिए रहता अगर सारी श्वास बाहर निकाल ली जाए तो उतनी देर भी नहीं रह सकता परमात्मा आ रहा है श्वास में सुबह जब वायु बहती हो ताजी और तुम घूमने निकले हो तो स्मरण रखना प्रति प्रतिश्वास में परमात्मा को भीतर बुलाना निमंत्रण देना और तुम चकित हो जाओगे, तुम चकित चकित हो हो जाओगे जाओगे प्रार्थना करके लौटे और ऐसी प्रार्थना इसके पहले कभी ना हुई थी तुम्हारी मुर्दा प्रार्थनाएं मंदिरों में तुम जो करते हो उनका दो कौड़ी मूल्य नहीं है मैं तुम्हें जीवंत प्रार्थना के लिए कह रहा हूं तुम्हें घड़ी भर सुबह टहलाना सुबह के जगी में रोशनी में पक्षियों के गीत में नई हवाओं को परमात्मा की तरह सेवन कर लेना तुम घर लौटना तुम पाओगे तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे तुम हल्के हो गए निर्भर हो गए जमीन की कशिश का प्रभाव तुम पे कम है तुम्हारे भीतर बड़ा उत्फुल्लित भाव होगा जैसे फूल खिल गया हो तुम्हारे भीतर बड़ी कोमलता होगी सदयता होगी तुम कठोरता का उपयोग न कर सकोगे इतना परमात्मा सेवन किया हो तो कैसे कठोर हो सकोगे तुमसे सहज ही सुंदर होगा शुभ होगा और ऐसा ही जीवन के प्रत्येक पहलू पर अगर तुम फैला दो तब तुम समझे सांडिल्य का अर्थ भोजन करते वक्त स्मरण रखना परमात्मा का ही भोजन कर रहे हो तब भोजन का सार बदल जाएगा की भोजन का मनोविज्ञान बदल जाएगा तुम्हें यह पता है कि अगर कोई तुमसे कह दे कि माफ करना भाई तुमने जो भोजन कर लिया उसमें एक मक्खी गिर गई थी झूठ कह दे मनोविज्ञान बदल गया अब तुम्हें उपकाई आने लगेगी तुम्हें उल्टी हो जाएगी मक्खी गिरी हो कि ना गिरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मक्खी गिर गई थी और तुम्हें किसी ने ना बताया तुम भोजन कर गए शायद मक्खी को भी ले गए अपने साथ भोजन में भीतर तो भी उल्टी नहीं होगी उल्टी मक्खी से नहीं होती मनोविज्ञान से होती मक्खी नहीं भी गिरी थी और किसी ने कह दिया कि क्षमा करना बड़ी भूल हो गई एक मक्खी गिर गई थी बस तो अचानक पाओगे कि सारा शरीर भोजन को बाहर फेंक देना चाहता है अब तुम बेचैन हो जाओगे अस्त व्यस्त हो जाओगे और जब तक वमन न हो जाएगा तब तक तुम्हें राहत न मिलेगी हुआ क्या भोजन वही था मजे से बैठे थे मैं एक घर में मेहमान था जिनके घर मेहमान था रात को उनको एक चूहा काट गया वो एकदम घबरा गए एक ही कमरे में हम दोनों सोए थे मैंने उनका पैर देखा मैंने उनसे कहा कुछ घबराने की बातें चूहा चौच मार गया, चूहे यहां काफी हैं तुम्हारे घर में कोई बात नहीं वो सो गए मजे से कोई अड़चन ना थी कोई बात ना थी दूसरे दिन सुबह हो गई मेरे साथ घूमने गए हम नदी पे स्नान करने गए लौट के हम आए सब ठीक था घर आके पत्नी ने कहा कि तुम्हारे कमरे में एक सांप निकला बस उनका चेहरा मैंने देखा एकदम फक हो गए उनका सांप कहीं वही न काट गया हो वो वहीं बैठ गए सीढ़ियों पर मैंने उनसे कहा कि इतनी देर हो गई रात 12 बजे काटा था अगर सांप ने काटा होता तब 12 बज गए 12 घंटे बीत गए परिणाम अब तक हो गया होता मगर परिणाम शुरू हो गए, वो तो लेट गए उनका चेहरा एकदम काला पड़ने लगा उनके मुंह से फंसू कर आने लगा डॉक्टरों को बुलाया डॉक्टरों ने कहा कि कोई खराबी नहीं मालूम पड़ती मनोविज्ञान बदल गए कई बार मौत भी हो जाती है सिर्फ मनोविज्ञान के बदल जाने से और कई बार मरता हुआ आदमी बच जाता है सिर्फ मनोविज्ञान के बदल जाने से मनोविज्ञान का तुम ठीक से अर्थ समझो एक सूफी कहानी है एक फकीर गांव के बाहर बैठा था उसने एक काली सी छाया को अंदर आते देखा फकीर था अंतर्दृष्टि का आदमी होगा उसने कहा रुक कहां जाती है? कौन है उस छाया ने कहा कि मैं प्लेग हूं और भगवान की आज्ञा हुई कि इस गांव से पांच आदमी मार के ले जाने उसने कहा कोई बात नहीं चाह आज्ञा हुई तो पूरा कर पंद्रह दिन बाद वो लौटती थी फकीर ने उसको पकड़ा कहा कि तू झूठ बोली पांच हजार आदमी मर गए और तूने कहा था पांच सौ उसने कहा मैं क्या करूं मैंने पांच सौ ही मारे साढ़े चार हजार घबराहट में मर गए उनमें मेरा हाथ ही नहीं वो क्यों मरे मैं खुद चमत्कार तो मनोविज्ञान एक आदमी को मेरे पास लाया गया उसको वहम हो गया था कि रात सोए मक्खी दो मक्खियां उसके भीतर घुस गई को दिमाग उसका खराब था वो बताया कि अभी हाथ में चल रही है अंदर अभी इधर छाती में आ गई है अभी इधर पैर में आ गई उसको कई डॉक्टरों ने इलाज किया उसका कुछ इलाज नहीं था एक्सरे लिए गए कोई मक्खी नहीं और कहीं मक्खी हो भी तो ऐसी चल सकती मगर वो क्या चल रही है ये जा रही हाथ पकड़ के बताया चमड़ी को कि अंदर जा रही मैंने सो तू लेट उसे मैंने लिटाया और मैं भागा मक्खी पकड़ने को पहले कभी पकड़ी नहीं थी कोई आ, मुश्किल से दो मक्खी पकड़ पाया उनको एक बोतल में बंद करके उसकी आंख पर पट्टी बांध बांधकर उसको लिटा दिया था कि मैं मंत्र तंत्र करता हूं तेरी मक्खी को पकड़ने की कोशिश करें जब उसने दो मक्खियां देखी एकदम तो खुश हो गया उसने गाय के कि। मैं कितना उन कहता था डॉक्टरों को वैद्यों को कोई मेरी माने ना अब ये बोतल मुझे दो मैं उनको दिखाता हूं जाके न, वो घूमा सब डॉक्टरों के वैद्यों के पास गया और ठीक हो गया अब मैं खुद क्षमत करता कि हुआ क्या क्योंकि वो मक्खियां तो उसके भीतर थी नहीं इलाज से काम नहीं हो सका उसका मनोविज्ञान बदलना पड़ा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी नब्बे बीमारियां तुम्हारे मन के कारण होती <ँगागाँ> और तुम्हारे इलाज भी नब्बे प्रतिशत तुम्हारे मन के कारण होते हैं दवा से ज्यादा तुम्हारा डॉक्टर सार्थक होता है अगर तुम्हारे डॉक्टर पर भरोसा है तो दवा काम कर जाती अगर डॉक्टर पर भरोसा नहीं तो दवा काम नहीं करती जिसका जिस पर भरोसा है किसी को होम्योपैथी पर भरोसा है तो होम्योपैथी काम कर जाती है हालांकि होती सिर्फ शक्कर की गोलियां और कुछ भी नहीं मगर काम करती क्योंकि मनोविज्ञान बदलना है असली बात होम्योपैथी शुद्ध मनोवैज्ञानिक इलाज है महत्वपूर्ण तो है लेकिन काम तो करता है सच नहीं है लेकिन काम करता है अभी पश्चिम में इस बहुत प्रयोग चल रहे हैं दस मरीज एक अस्पताल में एक ही बीमारी के होते हैं पांच को दवा दी जाती पांच को शुद्ध पानी दिया जाता है और वो बड़े हैरान है कि दोनों का परिणाम बराबर होता है पानी से भी उतनी ही संख्या में लोग ठीक हो जाते और दवा से भी उतनी ही संख्या में ठीक हो जाते और एक और हैरानी की बात है कि दवा का कभी कभी दुष्परिणाम भी होता पानी का कोई दुष्परिणाम नहीं होता ठीक हो गए तो ठीक नहीं हुए तो कोई हर्जा नहीं पानी ही पिया लेकिन मरीज को बताना नहीं पड़ता कि तुम पानी पी रहे हो मरीज कोई नहीं डॉक्टर भी जो उसको देता है दवा उसको भी पता नहीं होना चाहिए कि वो पानी दे रहा नहीं तो उसके भाव उसका ढंग उसकी झिझक उसकी आंखें वो सब मरीज पकड़ रहा है दवा से ज्यादा वो महत्वपूर्ण इसलिए जो आदमी ये विभाजन करता है कि पांच को पानी देना पांच को दवा देना उसको पता होता है लेकिन वो स्वयं दवा देने नहीं जाता वो डॉक्टर को दवा दे देता है दवा डॉक्टर पहुंचाता है जिसको कुछ पता नहीं कि कौन सा पानी है और कौन सी दवा है दोनों पे एक से लगे कोई भेद करना संभव नहीं तब परिणाम बड़े सार्थक होते मरीज को भरोसा आ जाना चाहिए सांडल्य जो कह रहे हैं भगवान का सेवन वो बड़ा अद्भुत मनोवैज्ञानिक प्रयोग भोजन करते वक्त सोचना अन्नम ब्रह्म ये मैं ब्रह्म का भोजन कर रहा हूं आदर से समादर से एक एक कौर में ब्रह्म को ही जबान और तुम पाओगे कि तुम्हारे भोजन की गुणवत्ता बदल गई भोजन वही है। लेकिन तुमने उसमें महिमा डाल दी तुमने उसमें प्रार्थना सम्मिलित कर दी स्नान कर रहे हो स्मरण रखना कि परमात्मा की ही जलधार तुम पे पड़ रही ये फवारे के नीचे खड़े हो ये उसी का फवारा है और तुम पाओगे बूंदों की ठंडक और है और बूंदों का रस और है वह तुम्हें प्राण दे जाएंगी तुम्हें ताजा कर जाएंगी जैसा उन्होंने कभी भी ना किया था ऐसे कोई 24 घंटे भगवान का सेवन करता रहे तो इस सारी प्रक्रिया का नाम भजन है जगत सेवनी है भजनीय है परमात्मा और प्रकृति एक ही ऊर्जा के दो नाम है चैतन्य के आधिक्य के कारण परमात्मा कहते हैं मूर्छा के आधिक्य के कारण प्रकृति भेद इतना ही है जागृति और निद्रा का भगवान की शक्ति का नाम माया अर्थात वह उनका स्तृण रूप है अर्धनारीश्वर को फिर स्मरण करो वह मूर्ति घर घर में रखने जैसी है ताकि तुम्हें सदा यह याद रहे कि जगत विपरीत छोरों से मिलकर बना है विपरीतता जगत में अपरिहारी है नहीं तो जगत बिखर जाता है एक ने अपने को दो विपरीत में बांट लिया है उन्हीं के बीच सारी लीला चल रही है लेकिन माया का इतना विरोध किया गया है कि तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी स्वीकार करने में कि संसार भी ब्रह्म का ही रूप है कि दुकान भी मंदिर है दुकान भी मंदिर है क्योंकि ग्राहक में जो आता है वह प्रभु ही है और दुकान इस ढंग से की जा सकती है कि वह मंदिर हो जाए और जिस दिन दुकान इस ढंग से होगी उसी दिन दुनिया का रूपांतरण होगा जिस दिन दुकानदार कबीर की तरह होगा कबीर बैठते थे अपना कपड़ा बेचने काशी के बाजार में बुनते थे फिर बेचने जाते थे जुलाहे थे जो भी आता उसको खूब समझाते उसको ओढ़ा के कपड़ा दिखाते और पता है उससे संबोधन क्या करते थे कहते थे राम राम ये देखो इसको जरा ओढ़ के देखो ये बड़ी मेहनत से बुना है इसमें बड़ा भजन भरा है इसका एक एक ताना बाना बुनते वक्त मैं भजन ही गुनगुनाता रहा तुम्हारे लिए ही बुना है राम यह खूब टिकेगा जितनी मेहनत मजूरी होती वो मांग लेते कि इस पर चार पैसे मजूरी मुझे मिल जाए इतना इस पर खर्च हुआ है लोग प्रतीक्षा करते थे कबीर का कपड़ा मिल जाए वो कपड़ा कपड़ा नहीं था झीनी झिनी बीनी रे चदरिया राम रस भी रे चदरिया कबीर गुनगुनाते गीत गाते भजन करते बुनते रहते राम नाम भी कहीं ना कहीं उन धागों के साथ बुन जाता था उस चादर का गुणधर्म बदल जाता था उस चादर में भजन सम्मिलित हो जाता था भजन करने वाला व्यक्ति जो भी करता उसमें भजन सम्मिलित हो जाता है तुमने भी यह फर्क देखा है लेकिन ख्याल नहीं करते हो जिंदगी में सब चीजें उपलब्ध है लेकिन तुम ख्याल नहीं करते अवलोकन नहीं करते जब तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्रेम से भर के भोजन तैयार करता है तुमने भोजन में कुछ फर्क देखा या नहीं देखा भोजन का कुछ गुणधर्म बदल जाता या नहीं बदल जाता मनोवैज्ञानिक अब स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करते कि क्रोध में कोई भोजन ना बना है और अक्सर ऐसा होता है स्त्रियां क्रोध में भोजन बनाती और जब पति बीमार पड़ जाता तो वह परेशान होती लेकिन क्रोध में भोजन बनाती बच्ची को भी पीटे जा रही हैं पति के खिलाफ भी विचार किए जा रही हैं और किसी तरह बना रही हैं बर्तन भी फेंके जा रही हैं प्लेटें भी तोड़े जा रही हैं किसी तरह भोजन बना रही अत्यंत क्रोध में यह क्रोध सम्मिलित हो जाएगा भोजन में इस क्रोध की तरंग भोजन को पकड़ जाएगी यह क्रोध वास्तविक घटना है इस स्त्री के चारों तरफ क्रोध की हवा है यह भोजन में प्रवेश हो ही जाएगा भोजन इससे अछूता न रह सकेगा यह भोजन विषाक्त हो गए इस भोजन का गुणधर्म विकृत हो गए इस भोजन को करने का मतलब बीमारी मगर यही हो रहा है जब कोई प्रेम से नाचता हुआ गीत गाता हुआ आनंद मग्न मेरा बेटा आता है कि मेरा पति आता है कि मेरा भाई आता है कि मेरे पिता आते भोजन को तैयार करता है उस भोजन की गुणवत्ता और है फिर वो रूखा सूखा भी बहुत स्वादिष्ट है और ये मैं केवल कविता की बात नहीं कह रहा हूं इसके पीछे पूरे मनोविज्ञान का सहारा है प्राचीन मनोविज्ञान तो सदा से यह कहता रहा है लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान भी इसके साथ संयुक्त हो गया इस देश में हम स्त्रियों को मासिक धर्म के समय भोजन नहीं बना देते दे थे अब तो जरा मुश्किल हो गया अब तो धीरे धीरे चलने लगा कम से कम शिक्षित घरों में तो चलने ही लगा सुसंस्कृत आधुनिक घरों में तो चलने ही लगा है, लेकिन सदियों से हमने इस देश में स्त्रियों को मासिक धर्म के समय भोजन नहीं बनाने दिया उसका कारण उसका कारण यह नहीं था कि मासिक धर्म में जो खून बहता है वो अपवित्र है नहीं वो तो गौण बात है वो कोई खास बात नहीं वो तो खून ही खून जैसा खून है उसमें कुछ अपवित्रता नहीं है लेकिन मासिक धर्म के समय स्त्री का चित्त तनावपूर्ण होता है उद्विग्न होता है परेशान होता है प्रफुल्लित नहीं होता है वो असली बात है वो चार दिन स्त्री थोड़ी बेचैन होती पीड़ित होती उसका पूरा अस्तित्व एक तरह की उद्विघ्न दशा में होता है एक तरह की ज्वरग्रस्तता उसके भीतर होती स्वाभाविक नहीं होता उसका उन चार दिनों का अस्तित्व उसका भोजन बनाना घातक है अभी इस पर कुछ प्रयोग किए गए हैं दुनिया की अनेक प्रयोगशालाओं में और यह बात पाई गई इसमें सच्चाई है और कोई काम स्त्री करे भला लेकिन भोजन उन चार दिनों में ना बना है क्योंकि भोजन साधारण बात नहीं उससे पूरे परिवार का जीवन जोड़ा है मगर मूल बात इतनी ही है कि आनंद मग्न का परिणाम होता है तुम भी दुकान पर मंदिर ला सकते हो और मैं उसी पक्ष में हूं मंदिर अलग नहीं होना चाहिए दुकान से संयुक्त होना चाहिए मंदिर अलग नहीं होना चाहिए तुम्हारे घर में ही होना चाहिए तुम्हारा घर मंदिर होना चाहिए माया का इतना विरोध किया गया है वो वस्तुतः माया का विरोध नहीं है हमारी धारणाओं का हमारे मेरे तेरे का विरोध है इस मेरे तेरे के कारण हम उलझ गए और जो है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता हमारा मेरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें सब छिप जाता है कौन सी हंसनिया लुभाए हैं तुझे ऐसा कि तुझको मानसर भूला हुआ है कभी कभी हंस भी आ जाता है और उलझ जाता है डबरों में कीचड़ के डबरों में कौन सी हंसनिया लुभाए हैं तुझे ऐसा कि तुझको मानसर भूला हुआ है कौन लहरे हैं कि जो दपती उभरती छातियों पर हैं तुझे झूला झूलाती कौन लहरे हैं कि तुझ पर फेन का कर लेप तेरे पंख सहलाकर सुलाती कौन सी मधुगंध बहती है पवन में सांस के जो साथ अंतर में समाती कौन हंसनियां लुभाए हैं तुझे ऐसा कि तुझको मानसर भूला हुआ है कौन श्यामल श्वेत और रतनार नीरज के निकंजों ने तुझे भरमा लिया है कौन हालाहल अमीरस और मदिरा से भरे लवरेज प्यालों को पिया है इस कदर तूने कि तुझको आज मरना और जीना और झुकझुक झुंकना सब एक सा है किस कमल के नाल की जादू छड़ी ने आज तेरा मंच हुआ है कौन हंसनिया लुभाए हैं तुझे ऐसा कि तुझ को मानसर भूला हुआ है किसने लुभाया है तुम्हारे पुराने साधु सन्यासी कहते हैं स्त्रियों ने लुभा लिया है पुरुषों को धन ने लुभा लिया है पुरुषों को वह बात व्यर्थ है वह बीमारी को न पकड़ना लक्षण को पकड़ लेना मेरे तेरे ने लुभा लिया है मैं तुमसे कहता हूं मेरा तेरा चला जाए और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है तुम मेरे तेरे की भाषा पर भूल जाओ कि तत्क्षण तुम पाओगे कोई यहां लुभा नहीं रहा है यहां लुभाने वाला एक ही है वह परमात्मा है स्त्री से भी वही झांका है जब तुमने किसी सुंदर स्त्री में आकर्षण अनुभव किया है तो दो उपाय या तो तुम समझो कि यह देह सुंदर है इसको भोग लूं इसको अपना बना लूं, ये स्त्री मेरी हो या ये पुरुष मेरा हो इस पर मैं कब्जा कर लूं, कहीं कोई और कब्जा ना कर ले इसके हाथों तो में मैं, मैं सोने की जंजीरें डाल दूं, इसको घर ले आऊं इसको एक कटघरे में बिठा दूं, तुम जिसको घर कहते हो वो कटघरा है वो पिंजड़ा है फिर उसमें चाहे सोने के ही सीखे क्यों ना लगे और तुमने जिनको आभूषण समझ के स्त्रियों को भेंट किया है वो सिर्फ जंजीरें हैं कीमती हैं बहुमूल्य इसलिए उनसे इंकार भी नहीं किया जा सकता एक और ढंग है सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो तुम्हें उसमें परमात्मा के सौंदर्य की झलक मालूम पड़े तुम समझो कि ये स्त्री भी एक दर्पण है जिसमें परमात्मा झलका है और अनंत दर्पण है उनमें यह भी एक प्यारा दर्पण है लेकिन मालकियत का कोई सवाल नहीं यहां मालिक कौन किसका यहां मालिक तो सिर्फ एक है या मालिक यहां मालिक तो बस एक है उस मालिक की याद करो तुम मालिक बन बैठे हो यही भूल हो गई तुम मालिक बन बैठे बस वहीं तुमसे चूक हो गई तुम अपनी मालकियत छोड़ दो कहीं जाना नहीं है सिर्फ मालिकियत छोड़ देनी मेरे का भाव छोड़ देना वह मेरे का परिग्रह गया कि जीवन में एक क्रांति हो जाती सब ऐसा ही होता है लेकिन फिर भी सब बदल जाता है तब फूल में सिर्फ फूल नहीं दिखाई पड़ता फूल की देह होती है परमात्मा का प्राण होता है सुंदर स्त्री में सुंदर स्त्री नहीं दिखाई पड़ती सुंदर स्त्री में सिर्फ परमात्मा का प्रतिबिंब होता है उसकी झलक होती चारों तरफ हर सौंदर्य में हर संगीत में हर रस में उसी की याद आने लगती हर घड़ी उसी की याद आने लगती तब हर तरफ से उसी का इशारा आने लगता है और हर इशारा उसका ही तीर बन के हृदय में चुभने लगता है उस स्थिति को सांडिल ने भजन कहा है व्याकत, व्यापक व्यापकवात व्याप्या व्यापक की सत्यता के कारण व्याप्य भी सत्य है परमात्मा समाया है सब में ऐसा शास्त्र सभी शास्त्र कहते है। कहते हैं कणकण में परमात्मा है तो जिसमें परमात्मा समाया है वह झूठ नहीं हो सकता झूठ में सत्य कैसे समाएगा तुम सत्य पानी को झूठे घड़े में कैसे भरोगे या भर सकते हो मैंने सुना है मुला नसुद्दीन एक पिटारी अपने सिर पर लिए चला आ रहा था रास्ते में कोई सांथ हो लिया उसने पूछा कि पिटारी बड़ी अजीब है उसमें कई छेद भी बने क्या ले जा रहे हो नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने कहा इसमें एक नेवला पकड़ लाया हूं नेवला उस आदमी ने पूछा नेवला क्या करोगे सुना नहीं कभी के लोग नेवला पकड़ के घर ले जाते उसने कहा मामला ऐसा तुम जानते हो कि मैं कभी कभी रात ज्यादा पी जाता जब ज्यादा पी जाता हूं तो मुझे सांप दिखाई पड़ते मैंने सुना कि नेवला रखो घर में सांपों को पकड़ के खा जाता है टुकड़े टुकड़े कर देता है इसलिए नेवला ले जा रहा हूं पर उस आदमी ने कहा कि तुमने मुझे और उलझन में डाल दिया वो सांप जो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं जब तुम ज्यादा पी जाते हो, वो सब झूठे होते कल्पना के होते तो मुल्ला ने कहा ये नेवला कौन सच सिर्फ टोकरी सच है भीतर कुछ नहीं झूठ को काटना हो तो झूठ से काटा जा सकता है सत्य को मिटाने के लिए झूठ से नहीं काटा जा सकता सत्य और झूठ का कहीं मिलन ही नहीं हो सकता है। अगर सच्चा पानी है तो नकली घड़े में कैसे भरोगे झूठे घड़े में कैसे भरोगे जो घड़ा है ही नहीं उसमें कैसे भरोगे ये सूत्र ख्याल में रखने जैसा है व्यापक की सत्यता के कारण व्याप्य भी सत्य है सांडल्य कहते हैं सारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा कणकण में समाया हुआ है सब में समाया हुआ है तो जिसमें समाया हुआ है वह भी सत्य हो गया उसके कारण जो समाया हुआ है अगर संसार झूठ है तो फिर परमात्मा भी झूठ हो जाएगा शंकराचार्य की बात अगर सच है कि संसार माया है तो तुम्हारा ब्रह्म भी माया हो गया और यही बौद्ध दार्शनिकों ने प्रश्न उठाया गार्जुन ने यही प्रश्न उठाया कि संसार माया है इसको स्वीकार कर लिया और बड़ा अनूठा निष्कर्ष निकाला अगर संसार माया है तो इसमें जो समाया है ब्रह्म वो भी माया हो गया सांडल ने एक निष्कर्ष निकाला ठीक उससे दूसरा निष्कर्ष नागार्जुन ने निकाला लेकिन दोनों का तर्क एक है तर्क का आधार एक है सांडिल कहते हैं अगर परमात्मा सच है तो संसार भी सच हो गया दूसरी तरफ से नागार्जुन चलते हैं वो कहते हैं मान लेते हैं कि संसार झूठ है जैसा वेदांती कहते अगर संसार झूठ है तो उस झूठ को बनाने वाला भी झूठ हो गया उस झूठ में समाया भी झूठ हो गया इसलिए ब्रह्म भी झूठ है संसार भी माया ब्रह्म भी माया मगर तर्क का आधार एक ही है लेकिन मुझे लगता है सांडल्य का चुनाव नागार्जुन से ज्यादा बेहतर क्योंकि नागार्जुन भी विवाद में पड़े किससे विवाद कर रहे हो किसको समझा रहे हो कि संसार भी झूठ ब्रह्म भी झूठ किसको समझा रहे हो यहां कोई है ही नहीं और जब यहां कोई भी नहीं है जब सब दृश्य झूठ हैं तो दृष्टा भी झूठ हो जाएगा फिर ये शास्त्र किसके लिए लिखे जा रहे हैं ये विवाद किससे किया जा रहा है इसका उत्तर नागार्जुन के पास नहीं है सांडिल की बात ज्यादा व्यवहारिक ज्यादा वैज्ञानिक मालूम पड़ती परमात्मा सब में छिपा है इसलिए जिसमें छिपा है वह भी सत्य है दोनों सत्य हैं और ध्यान रखो दुनिया में दो सत्य नहीं हो सकते सत्य तो एक ही हो सकता है सत्य कैसे दो हो सकते क्योंकि अगर दो होंगे तो एक दूसरे की सीमा बना देंगे दो होंगे तो बीच में एक रेखा खींचनी पड़ेगी दो सत्यों के बीच कैसे रेखा खींचोगे दो सत्य नहीं हो सकते सत्य तो एक ही हो सकता है तो फिर सत्य के दो ढंग सत्य के प्रकट होने के दो ढंग कभी बीच की तरह प्रगट होता है कभी वृक्ष की तरह प्रकट होता है पर एक ही सत्य है वही संसार की तरह प्रकट है जब परमात्मा सोया होता तुम्हारी अमुक्त दशा क्या है परमात्मा तुम्हारे भीतर सोया हुआ है तुम्हारी मुक्त दशा क्या है परमात्मा उठ गया जाग आया इतना ही भेद है तुम में और बुद्ध पुरुषों में कोई बुनियादी भेद नहीं इतना ही भेद है तुम जाग रहे हो तुम्हारे पास में कोई सोया हुआ है वह भी जाग सकता है तुम भी कभी सोए थे बुद्ध ने कहा है मैं भी कभी अज्ञानी था अवज्ञानी हो गया तुम अभी अज्ञानी हो कभी भी ज्ञानी हो सकते हो मेरे तुम्हारे बीच कोई मौलिक भेद नहीं मेरे पास एक क्षमता थी जिसका मैंने उपयोग कर लिया तुम्हारे पास एक क्षमता पड़ी जिसका तुमने उपयोग नहीं किया तुम कभी भी कर सकते हो किसी भी क्षण कर सकते हो अभी कर सकते हो इसी क्षण कर सकते हो सोए और जागे आदमी में फर्क ही क्या है जरा सा फर्क है उतना ही फर्क है बुद्ध और अबुद्धों में न प्राणी बुद्धि व्या असंभवात यह कोई मनुष्य की बुद्धि से कल्पित भी नहीं फिर सांडिल कहते हैं शायद कुछ लोग कहें कुछ लोग कहते हैं कि सारा संसार मनुष्य की बुद्धि की कल्पना है सांडिल कहते हैं यह बात सच नहीं हो सकती क्यों सच नहीं हो सकती क्योंकि इस संसार में इतना विराट फैला हुआ है मनुष्य की बुद्धि इतनी क्षुद्र है इस सारे संसार का फैलाव मनुष्य की बुद्धि से तो असंभव ही है मनुष्य की बुद्धि से तो इस पूरे फैलाव को जानना भी संभव नहीं अभी हमें पता भी नहीं कि अस्तित्व कितना बड़ा है पृथ्वी इतनी बड़ी मालूम पड़ती है यह कुछ बड़ी नहीं है यह बहुत छोटी है सूरज इससे साठ गुना बड़ा है और सूरज कुछ खास बड़ा सूरज नहीं है यह बड़ा छोटा सूरज है महासूरी हैं जिनको रात में तुम तारों की तरह देखते हो वह सब महासूरी है वह इस सूरज से करोड़ों गुने बड़े हैं इस पृथ्वी से सूरज तक फासला काफी है सूरज की किरण को आने में साढ़े नौ मिनट लग जाते और सूरज की किरण बड़ी रफ्तार से चलती है उससे बड़ी कोई रफ्तार नहीं एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील चलती साढ़े नौ मिनट लगते हैं सूरज से पृथ्वी तक आने में मगर यह कोई बड़ा फासला नहीं है क्योंकि सबसे करीब का जो तारा है उससे किरण आने में हमको चार साल लग जाते और सबसे दूर का जो तारा है उससे हमारे तक किरण आने में 80 करोड़ वर्ष लग जाते और उसके पार भी तारे हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं क्योंकि उनकी किरण आई ही नहीं कभी कभी आएगी भी इसका भी कुछ पक्का नहीं और भी आगे तारे होंगे जिनकी किरण कभी भी नहीं आएगी उनका हमें पता ही नहीं चलेगा हमें पता ही तब चलता है जब कोई किरण आ जाती नहीं तो हमें पता नहीं चलता इतना विस्तीर्ण लोक है ये अभी तारों की पूरी गिनती भी नहीं हो सकी रोज गिनती होती जाती रोज तारे बढ़ते जाते और अब तो वैज्ञानिक कहने लगे गिनती कभी पूरी नहीं हो पाएगी अनगिन तारे एक एक तारा एक एक सूरज है एक एक सूरज के पास बहुत सी पृथ्वियां हैं चांद हैं ग्रह उपग्रह हैं ये हमारी पृथ्वी तो एक छोटा मोटा तिनका है एक छोटा सा कण जिसका कहीं कोई पता नहीं इतने विस्तीर्ण जगत की कल्पना मनुष्य हो सकती है मनुष्य की बुद्धि का विस्तार हो सकता है मनुष्य की छोटी सी बुद्धि नहीं इस विराट के आयोजन का कारण नहीं हो सकती इसको तो समझना भी मुश्किल है इसलिए जो दार्शनिक कहते हैं कि सब मनुष्य की बुद्धि का ही फैलाव है गलत समझते हैं पर इसके पीछे बुद्धि है इतना निश्चित है मनुष्य की बुद्धि तो नहीं है मगर कोई बुद्धि इसके पीछे क्योंकि इतनी व्यवस्था है इतना सुसंयोजित है सब इतना तारतम्य बंधा है इतनी संगति है कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो रही इतना विराट विस्तार और इतनी सुगमता से चल रहा है इतनी शालीनता से चल रहा है इतनी सहजता से चल रहा है इसके पीछे कोई महाबुद्धि होनी चाहिए परम बुद्धि होनी चाहिए उस महाबुद्धि के तत्व का नाम ही परमात्मा है इस अस्तित्व के पीछे छिपा हुआ जो जो बुद्धि का चरम रूप है कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो ब्रह्म बुद्धि है वही परमात्मा है हमारी बुद्धि उस परमात्मा की ही बुद्धि की एक छोटी सी किरण है हम सूरज नहीं है हम किरणें लेकिन अगर किरण हमारी पकड़ में आ जाए तो हम सूरज तक पहुंच सकते उसी किरण के धागे को पकड़ के हम सूरज तक जा सकते उसी किरण के सहारे हम सूरज में सूरज में लीन हो सकते हैं। ऐसे लोग हुए जो सूरज में लीन हो गए राम है कृष्ण है क्राइस्ट है मोहम्मद है जर्थोस्त्र लाओ स् ऐसे लोग हुए जो इसी किरण के सहारे को पकड़ के धीरे धीरे धीरे आदमी की बुद्धि को जगा के धीरे धीरे परम बुद्धि तक पहुंच गए उस परम समाधिस्थ अवस्था में लीन हो गए जहां उनका और ब्रह्मांड का भेद समाप्त हो जाता है निर्मा उ वंचम श्रुति चा निर्मी मीते पितृवत समस्त भूत रचना की भांति वेद भी प्रकाशित हुआ है जैसे पिता संतान को जन्म देकर शिक्षा का उपाय करता है और सांडिल कहते हैं उस परमात्मा से यह सारा जगत ही नहीं आया है इस जगत को जीने के ढंग भी उस परमात्मा से आए इस जगत को कैसे हम सेवन करें उसकी प्रक्रिया भी उसने दी है कैसे हम भजन करें उसका विज्ञान भी दिया है उस विज्ञान का नाम ही वेद है याद रखना वेद से सिर्फ हिंदुओं के वेद का संबंध नहीं मूल में जो शब्द है वो है श्रुति वो प्यारा शब्द है लेकिन हिंदू जब इसका अनुवाद करने बैठते हैं वो हमेशा श्रुति का अनुवाद वेद से कर देते हैं उसमें हिंदू बुद्धि आ जाती है श्रुति बड़ा प्यारा शब्द है शुरुति का अर्थ है सुना गया उनसे जिन्होंने जाना श्रुति का अर्थ है जिन्होंने जाना उनसे हमने सुना कुरान भी श्रुति बाइबिल भी श्रुती है धम्म पद भी है, वेद पर ही वेद समाप्त नहीं हो गया वेद आता रहा है आते रहे आते रहेंगे क्योंकि जिस जैसे आदमी बदलता है वैसे वैसे आदमी को नए वेदों की जरूरत हो जाती है वैसे वेद शब्द प्यारा है अगर ऋग्वेद द यजुर्वेद अथर्वेद पर हम उसको खत्म न कर दें तो वेद शब्द प्यारा है वेद शब्द बनता है विद से विद का अर्थ होता है ज्ञान जानना जिन्होंने जाना उनके वचन संग्रहित किए गए परमात्मा उतरता रहा है परमात्मा की महाप्रतिभा मनुष्य की प्रतिभा में झलक मारती रही कोंधती रही है सदा से यह स्वाभाविक क्योंकि जिससे हम उत्पन्न हुए जिससे हम आए हैं वो हमें जीवन निर्देश भी दे ये वैसा ही स्वाभाविक है सांडिल कहते जैसे पिता संतान को जन्म देकर शिक्षा का उपाय करता है समस्त भूत रचना की भांति वेद भी प्रकाशित हुआ है तो वेद से मेरा अर्थ ख्याल में ले लेना जब भी कहीं कुछ जाना गया है तभी वेद जन्मा अनंत वेद है हिंदुओं के वेद पर वेद समाप्त नहीं हो जाते वो वेद का एक ढंग है और और वेद है और, और भाषाओं में प्रकट हुए श्रुति शब्द ज्यादा बेहतर है हमने सुना बौद्धों के सब शास्त्र शुरू होते हैं दस है हर्ष ऐसा मैंने सुना है क्योंकि बुद्ध ने कहा है बुद्ध जानते हैं, लेकिन जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो सिर्फ सुना है उन्होंने बुद्ध को कहते सुना है उन्होंने स्वयं नहीं जाना है, जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है जिन्होंने जाना नहीं उन्होंने लिख लिया है, संग्रहित कर लिया है ताकि काम आ सके उन सबके जो सद अभी जानने में समर्थ नहीं सैद अभी जानने की जिनमें क्षमता नहीं पात्रता नहीं शायद जानने का भी साहस भी नहीं शायद जानना घट जाए तो झेल भी ना सकेंगे उनके लिए संग्रीत कर लिए उनके लिए शिला आबद्ध कर लिए श्रुति प्यारा शब्द है मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं तुम्हारे लिए श्रुति तुम्हें प्रीति कर लगे संभाल लेना और ध्यान रखना श्रुति पर रुकना नहीं है एक दिन तुम्हारे लिए जो तुमने सुना है वो तुम्हारी अपनी आंख का देखा हुआ हो जाना चाहिए श्रुति का अर्थ है सत्य कान से आया है जो कान से आया है वो पर आया है आंख से आना चाहिए जब आंख से आता है तो अपना होता है सत्य में और झूठ में फर्क ही इतना है कान और आंख का फर्क इसलिए तो हम सुनी बात को नहीं मानते अदालत भी कहती चश्मदीद गवाह है, जिसने देखा हो आंख से मुल्ला नसुद्दीन को अदालत में ले जाया गया एक मुकदमा था उस मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम कितने दूर थे इस, इस स्थान से जहां या हत्या की गई मुल्ला ने कहा कोई दो तीन फरलांग दूर और अमावस की रात थी और अंधेरा था और तुमने देख लिया कि हत्या की गई तुम्हें कितने दूर तक अंधेरे में दिखाई पड़ता मुल्ला का अब ये मत पूछो ऐसे तो हमें चांद थारे भी दिखाई पड़ते दूरी की मत पूछो चश्म दीद आंख से जिसने देखा है रोशनी में ही दिखाई पड़ सकता है अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ सकता है भीतर जब परम रोशनी फल जाती ध्यान की तब दिखाई पड़ता है इसलिए कहा है प्रकाशित होता है तब उसके वचन उतरते तब उसकी वाणी उतरती है इसको मुसलमान इलहाम कहते हैं ठीक शब्द है इल्हाम का मतलब होता है तुम सिर्फ ग्राहक होते हो कोई चीज उतरती हिंदू इसको अवतरण कहते तुम सिर्फ ग्राहक होते हो तुम पात्र होते हो कोई चीज उतरती आकाश से और तुम में भर जाती ईसाई इसको रिविलेशन कहते ठीक शब्द है रिविलेशन तुम्हारे किए कुछ नहीं होता तुम जब शांत होते हो तब प्रकट होता है प्राकट्य होता है रिवील होता है तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है शायद सदा से खड़ा ही था तुम्हारी आंख बंद थी तुमने आंख खोल ली सत्य का अनावरण हो गया सत्य नग्न खड़ा हो गया घूंगट गिर गया समस्त भूत रचना की भांति वेद भी प्रकाशित हुआ है जैसे पिता संतान को जन्म देकर शिक्षा का उपाय करता है परमात्मा ने तुम्हें छोड़ नहीं दिया है परमात्मा तुम्हें विस्मृत नहीं कर गया है परमात्मा तुम्हें भूल नहीं गया है भेजता रहा है अपने संदेशवाहक अपने पैगंबर अपने तीर्थंकर अपने अवतार मगर मतलब क्या है अवतार भेजने का तीर्थंकर भेजने का पैगंबर भेजने का इतना ही अर्थ है जो व्यक्ति भी समर्थ हुआ है ध्यान में उसके भीतर परमात्मा उतर आया है उसके माध्यम से उसने फिर तुम्हारी तलाश शुरू कर दी तुम्हें फिर पुकारने लगा है कि तुम कहां खो गए हो कि तुम कहां छिप गए हो कि जागो तुम कितनी देर सो लिए सुबह हो गई उठो उन्हीं सारे वचनों के संकलन किए गए हैं वेद धम्मपद कुरान बाइबल ताओते किंग वे सब वेद वेद पहले भी आते रहे अभी भी आ रहे हैं आगे भी आते रहेंगे क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें कभी छोड़ नहीं दिया है तुम्हारे ऊपर आशा समाप्त नहीं हो गई परमात्मा की रविन्द्रनाथ ने अपने गीत में लिखा है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तब मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हर बच्चे की पैदाइश से मुझे खबर मिलती है कि परमात्मा भी आदमी से ऊब नहीं गया अभी फिर आदमी पैदा करता है अभी आदमी में भरोसा है अभी आशा उसने छोड़ नहीं दी है हालांकि आदमी ने सब किया है कि आशा छोड़ दे आदमी ने जो किया है वो ऐसा है कि कोई भी पिता आशा छोड़ दे भूल ही जाए सुपुत्र को लेकिन रविन्द्रनाथ कहते हैं उसने अभी आशा नहीं छोड़ी अभी वो आदमी बनाया जाता है वो सोचता है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं सुबह का भूला शायद सांझ को घर आ जाए आशा का कारण क्या हो सकता है आशा का कारण कुछ थोड़े से लोग क्योंकि कुछ लोग शाम तक आ गए कोई बुद्ध किसी दिन आ जाता है करोड़ों नहीं आते मगर एक आ जाता है मगर एक के आने से खबर मिलती है कि बाकी करोड़ भी इज जैसे ही तो हैं शायद वे भी किसी दिन आ जाएंगे इसलिए आशा नहीं टूटती कोई कृष्ण एक दिन जाग जाता है फिर आशा सघन हो जाती है अगर एक बीज में वृक्ष आ गया है फूल खिल गए हैं तो सब बीज भी तो परमात्मा ने ऐसे ही बनाए उनमें जरा भी भेद नहीं उनकी भी इतनी ही क्षमता है उनकी भी इतनी ही शक्ति है आज नहीं कल कल नहीं परसों किसी न किसी दिन उनमें भी बीज फूटेगा पल्लव निकलेंगे फूल खिलेंगे उनकी सुवास भी लुटेगी मिश्रोपदेश न इति चेत न वात उसमें मिश्रित उपदेश हैं इस कारण आशंका मत करो और वे थोड़े ही हैं इस सूत्र को समझना सांडल्य कहते हैं अगर हम इस बात को मान लें कि हिंदुओं के वेद की ही तरफ उल्लेख है तो वेद में बड़े विपरीत वक्तव्य मिस्रित वक्तव्य उनका क्या किया जाए वेद एक ही बात नहीं बोलते अनेक बातें बोलते एक दूसरे से विपरीत बातें भी बोलते अब जैसे वेद में हिंसक यज्ञ इत्यादि का स्वीकार है कि यज्ञ में हिंसा की जा सकती है और वेद में यह अपूर्व वचन भी है मां हिंसयात सर्वभूतानी किसी प्राणी की कभी हिंसा ना करें और दूसरी तरफ अशुमेध यज्ञ में घोड़े की हत्या करनी पड़े और नरमेध यज्ञ भी होते थे जिसमें मनुष्य की हत्या करनी पड़े तो सवाल ये उठता है कि वेद में तो बड़े विपरीत वचन है ये एक ही परमात्मा से कैसे आ सकते और अगर एक ही पिता ने दिए हैं तो इतने विपरीत वचन कैसे हो सकते और जैसा अर्थ मैं कर रहा हूं अगर वैसा अर्थ है तब तो और भी अड़चन हो जाएगी क्योंकि फिर वेद और कुरान और बाइबल और धम्म एक ही से उतरे फिर कृष्ण बुद्ध महावीर एक ही से उतरे फिर इनके वचनों में तो बड़ा विरोध है वेद में ही बड़ा विरोध है फिर वेद और धम्मपद में तो बहुत विरोध है फिर बाइबिल और कुरान में तो बहुत विरोध है वेद के ऋषि भी एक दूसरे से सहमत नहीं तो फिर वेद के ऋषियों और बुद्ध और लाव सु में तो जमीन आसमान का फर्क है फिर क्या होगा सांडिल्य कहते हैं उसमें मिश्रित उपदेश हैं इस कारण आशंका मत करो किस तरह सांडिल्य समझाते कुछ बातें ख्याल में लेनी चाहिए एक निश्चित ही मिश्रित उपदेश हैं वेद में क्योंकि एक ही पुत्र के लिए दिए गए उपदेश नहीं इतने पुत्र हैं परमात्मा के और पुत्रों में बड़ा भेद है जो एक के लिए उपदेश लागू है वह दूसरे के लिए लागू नहीं और जो एक के लिए औषधि है वह दूसरे के लिए जहर हो जाएगा किसी की बीमारी कुछ है किसी की बीमारी कुछ और है औषधि भिन्न होगी तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सभी मरीजों को एक से प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता जाता नहीं तो डॉक्टर की कोई जरूरत ही नहीं डॉक्टर की जरूरत क्या है डॉक्टर की जरूरत यही है कि वो बीमारी को परखें, निदान करें, डायग्नोसिस करें और फिर उपचार की व्यवस्था दे इसलिए वेद अकेले सार्थक नहीं बिना गुरु के सहारे तुम वेद में जाओगे झंझट में पड़ जाओगे वो वैसे ही है जैसे अकेले केमिस्ट दुकान पर पहुंच गए अपनी दवा तैयार करने लगे केमिस्ट की दुकान पे तो लाखों दवाएं रखी उसमें टीबी की दवा है उसमें कैंसर की दवा है उसमें दवाएं ही दवाएं हैं अब तुम अपने हाथ से पहुंच के अगर दवाएं तैयार करने लगे तो तुम दवाएं कैसे तैयार करोगे तुम्हारे दवाएं तैयार करने के सब कारण गलत होंगे शायद सबसे सुंदर शीशियों में से चुन लो या सबसे ज्यादा रंगीन दवाएं चुन लो या सबसे मीठी दवाएं चुन लो कुछ इस तरह के तुम्हारे चुनाव होंगे तुम्हारे चुनाव सब गलत होंगे तुम ठीक चुनी नहीं सकते क्योंकि पहले तो तुम्हें यही पता नहीं कि तुम्हारी बीमारी क्या है बीमारी का भी शायद पता हो तो तुम्हें यह पता नहीं कि इस बीमारी पे दवा क्या है एक गुरु चाहिए सदगुरु चाहिए जो वेद के हजारों हजारों उपचारों में से तुम्हारे लिए क्या उपचार है तुम्हें दे सके इसलिए शास्त्र सदगुरु के बिना किसी मूल्य का नहीं और लोग शास्त्रों को पकड़े बैठे इसलिए फिर शास्त्र का कोई उपयोग नहीं कर सकते वो सिर्फ पूजा कर सकते रख ली दवा की बोतल और उसकी पूजा कर ली फूल चढ़ा दिए मंत्र पढ़ दिया घंटा बजा दिया माला उतार दी मगर दवा पीना मत नहीं तो खतरा हो जाए पूजा ही हो सकती है फिर लोग वेद की पूजा कर रहे हैं और वेद में अगर उलट पुलट के देखेंगे तो बेचैनी बढ़ जाएगी क्योंकि वहां जरूर विपरीत वक्तव्य अलग अलग लोगों के लिए दिए गए वक्तव्य अब थोड़ा सोचो जिससे कहा होगा वेद के ऋषि ने मां हिंसा सर्वभूतानी किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे यह कोई बड़ा शुद्ध व्यक्ति रहा होगा आखिरी घड़ी में आ गया होगा जहां से सब तरह की हिंसा छोड़ी जा सकती फिर किसी को कहा कि सिर्फ यज्ञ में हिंसा करे यह बड़ा हिंसक आदमी रहा होगा इससे कहा कि सिर्फ यज्ञ में हिंसा कर लेना इसकी हिंसा को सीमा दे दी अब यज्ञ रोज नहीं किए जा सकते खर्चीला यज्ञ रोज तो कर नहीं सकते कभी जन्म में एक आध दो बार कर पाओगे तो जन्म में एक आध दो बार हिंसा होगी बाकी शेष जन्म छुटकारा रहोगे ये हिंसक व्यक्ति के लिए इतनी सुविधा बनाई होगी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हिंसा छूटती जाएगी वैसे वैसे दूसरा उपदेश काम में आता जाएगा आज जो दवा काम की है शायद कल जब बीमारी कम हो जाए तो बदलनी पड़े दूसरी दवा देनी पड़े जिसमें कम मात्रा हो फिर और बीमारी कम हो जाए तो इसी तीसरी दवा देनी पड़े जिसमें और कम मात्रा हो सांडल्य कहते हैं कि वेद में जो विपरीतता है वह पात्रों की भिन्नता के कारण है और यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसी कारण विपरीतता वेद में और कुरान में कुरान के पात्र तो और भी बड़े दूर थे अलग सदी अलग देश अलग रीति रिवाज अलग लोग कुरान वेद जैसा नहीं हो सकता बाइबल वेद जैसी नहीं हो सकती बुद्ध के वचन वेद जैसे नहीं हो सकते क्योंकि बुद्ध और वेद के बीच कोई पांच साल का फासला है मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो वेद जैसा कैसे हो सकता है कोई दस हजार साल का फासला दस हजार साल में आदमी एकदम बैठा नहीं रहा है मुर्दे की तरह आदमी चट्टान नहीं है बहती हुई धारा है बहुत कुछ बदला है बहुत कुछ रूपांतरित हुआ है आज के आदमी की जरूरत अलग है तब के आदमी की जरूरत अलग थी आज के आदमी का इलाज भी अलग होगा इसलिए बहुत बार जब तुम्हें मेरे वचनों में कुछ ऐसा लगे जो तुम्हारे शास्त्र के विपरीत जा रहा है तो उसको सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि वो शास्त्र के विपरीत जा रहा है जब भी तुम्हें मेरे वचनों में कोई चीज शास्त्र के विपरीत जाती मालूम पड़े तब ख्याल रखना कि जरूर उस चीज पर ध्यान देने का है नहीं तो मैं भी शास्त्र के विपरीत जाने की कोई आकांक्षा नहीं रखता हूं जहां तक बनता है वही कहना चाहता हूं जो शास्त्र ने कहा है लेकिन जब देखता हूं अब शास्त्र का कहा हुआ अगर कहता हूं तो तुम्हारी फांसी लगेगी तभी उसे बदलता हूं और अक्सर ऐसा हो जाता है तुम उन्हीं बातों को मेरी मान लेते हो जो शास्त्र के अनुकूल और उन बातों को छोड़ देते हो जो शास्त्र के अनुकूल नहीं मेरे पास लोग आते वो कहते हैं कि कह हम आपकी उतनी बातें मानते हैं जितनी हमारे शास्त्र के अनुकूल है जितनी अनुकूल नहीं है वह हम नहीं मानते और वही असली बातें जो तुम्हारे काम की जो शास्त्र के अनुकूल नहीं वही तुम्हारे लिए कही गई विशिष्ट तुम्हारी दशा के लिए संगत तो भेद है शास्त्रों में लेकिन शत्रुता नहीं भिन्नता है विपरीतता नहीं और फिर सांडिल कहते हैं उसमें मिश्रित उपदेश है इस कारण आशंका मत करो और वे थोड़े ही हैं और वो जो मिश्रित उपदेश है वो बहुत थोड़े क्योंकि मनुष्य कितना ही अलग अलग देशों में हो अलग अलग समय में हो उसका अधिक हिस्सा तो एक जैसा ही है फिर अरब में पैदा हो कि चीन में कि हिंदुस्तान में थोड़े थोड़े फर्क होंगे रीति रिवाज और होंगे संस्कार और होंगे हवा और होगी प्रकृति और होगी लेकिन मौलिक भेद तो क्या होंगे मौलिक रूप से तो आदमी आदमी है मौलिक वृत्ति तो वही की वही है इसलिए सांडल कहते हैं भेद बड़े थोड़े से हैं वो भेद लड़ने जैसे नहीं है उन भेदों के संबंध में सदगुरुओं से पूछ लेना कि तुम्हारे लिए क्या लागू है तुम उसका अनुकूल चल पड़ना बिना सदगुरु के शास्त्र खतरनाक है सदगुरु के साथ शास्त्र का मूल्य परम सदगुरु के जीवन से अगर शास्त्र की ध्वनि तुम्हें फिर सुनाई पड़ जाए तो सदगुरु के माध्यम से शास्त्र पुनरुजीवित होता है और उस ढंग से पुनरुज्जीवित होता है जो तुम्हारे काम का है तुम्हारे योग तुम्हारे अनुकूल तुम्हारी परिस्थिति के संगति में शास्त्र का पुनर्जन्म होता है सदगुरु का अर्थ ही यही है शास्त्र का फिर फिर जन्म दोबारा दोबारा बार बार लोग अत्यंत विवाद में पड़े हुए कि गीता में ऐसा कहा हुआ है और कुरान में ऐसा कहा हुआ है हम किसको मानें? इसी भय के कारण गीता पढ़ने वाला कुरान नहीं पढ़ता वो गीता ही से काफी परेशान हुआ कहता गीता में इतनी बातें कही हुई कहीं भक्ति का वर्णन कहीं कर्म का वर्णन कहीं ज्ञान का वर्णन गीता ही हमें उलझाने को काफी है। कौन ठीक है फिर कुरान को और पढ़ो तो और झंझट हो जाती इसलिए तथाकथित धार्मिक लोगों ने निर्णय कर रखा है कि दूसरे के शास्त्र को पढ़ना ही मत नहीं तो तुम और विभूचन में पड़ जाओगे मैं तुमसे कहता हूं सब शास्त्र पढ़ो क्योंकि तुम ठीक से विभूचन में पड़ जाओ और शास्त्रों से तुम्हें मार्ग न मिले तो तुम सदगुरु को खोजोगे न था तुम सद्गुरु को नहीं खोजने वाले हो इसलिए इतने शास्त्रों पर बोल रहा हूं कि तुम्हारी सारी भ्रांति तुमसे छीन लूं कि तुम्हें पता है तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हमें कुछ भी पता नहीं तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ भी ना रह जाए ना वेद न कुरान न बाइबल मैं सारे शास्त्र तुम्हारे सामने खड़ा कर दे रहा हूं तुम्हारे भीतर यह बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि अब मैं क्या पकड़ू अब मैं कहां जाऊं अब मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता तभी तुम किन्हीं चरणों में झुकेगे और कहोगे कि मुझे मार्ग दो अन्यथा तुम ना झुकोगे किताब से काम चल जाता हो तो सदगुरु के पास कोई जाए क्यों किताब सस्ती चीज है फिर किताब के तुम मालिक होते हो सदगुरु तुम्हारा मालिक हो जाता है किताब के सामने समर्पण करने में कोई हर्जा नहीं एकांत में सिर झुका लेते हो सदगुरु के सामने झुकने में दूसरा आदमी सामने मौजूद है जिसके सामने तुम झुक रहे हो वहां अहंकार को बाधा पड़ती है इसलिए मुर्दा गुरुओं को लोग पूछते हैं जिंदा गुरुओं की हत्या करते जिंदा गुरु तुम्हारे अहंकार का दुश्मन है मुर्दा गुरु से तुम्हारे अहंकार की कोई दुश्मनी नहीं पढ़ो सारे शास्त्र वही रास्ता है शास्त्रों से मुक्त होने का और वही रास्ता है सदुगुरु की तलाश का और धन्यभागी हैं वे जिन्हें सदुगुरु मिल जाता है आज इतना ही